जैसे कोई बीमार व्यक्ति दवा न खाए तो वो बीमारी बनी रहेगी, दूर खड़ी हो जाएगी इसलिए बहुत लोग जानते हैं कि पूजा करनी चाहिए है। जानते हैं कि जब करना चाहिए तब करना चाहिए इंद्रिय निग्रह करना चाहिए मनो निग्रह करना चाहिए बाड़ी पर संयम रखना चाहिए मन पर संयम रखना चाहिए अपने मन बुद्धि को परमात्मा में लगाना चाहिए निरंतर उसके चिंतन में रहें परमात्मा का शांत स्वरूप आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप उसी का बार बार स्मरण करते रहे उसी परमात्मा के प्रेम से परिप्लावित अपने मन को रखें उसी से धोते रहे साफ करते रहे ये सब जानते हैं लेकिन न करें तो अब जब करेंगे नहीं तो का जैसा जब बना रहेगा इसलिए ये जगह जगह शास्त्र में ये बात जो है वो तत्व की बात मुख्य साधना की बात है वो बोलते रहते हैं उसी के लिए शंकर जी की कथा चल रही है शंकर जी पार्वती जी विवाह की लेकिन ये सब बातें जो अध्यात्म शास्त्र की है साधना की बातें उनकी सब कता संकेत करते रहते हैं कहते शिव समाज बैठे सब त्यागी असमंजस भाई तदपिक सुनो हमारी पठो काम जाय से ही करे क्षोभ शंकर मनवाए शंकर जी के मन में जाकर के काम का काम ही ये है कि मन में पहुंचे क्षोभ उत्पन्न करे काम के पर्याय वाची अनेक शब्द हैं उन शब्द का नाम यही मनसिज़ उसको मनसिज़ कहते हैं मनोज ये सब क्या है ये मन मन से उत्पन्न होने वाला वो तो कामना को उत्पन्न कहाँ होती है ऐसा नहीं कि कामना उत्पत्ति कई खेतों में होती है और जंगलों में होती पेड़ों में होती मां से आ जाती और ये कामना हर व्यक्ति के अपने मन में ही उत्पन्न होती है इसलिए उसको मनसीज कहते हैं वही उत्पन्न होगी <laughs> इसी को काम कहते हैं और, और अब आगे चल के देखेंगे इसके पर्यावासी शब्द कृषि आतंक तमाम प्रियोती है उनसे इसके लक्षणों को पता चलता है कि क्या, कैसा क्या है कर एक तो बात यह कि करता उत्पन्न करता है मन में ये तो उसका लक्षण नहीं बता दिया तब हम जाए से वहीं से रन आई इसके बाद हम फिर जब शंकर जी के मन में छोगा आखें खोलेंगे भगवान की तरफ से ध्यान हटेगा उनका तब कहते हैं तब हम जाए से वहीं से रन तब हम जाएंगे शंकर जी के पास और उनको सुझाएंगे मन उनको प्रणाम करेंगे मैंने माफी मांगेंगे उनसे कि भाई ये जो तो आपके साथ में हुआ काम को भेजा गया मन में छो उत्पन्न किया उसके लिए हमें क्षमा कर दो माफी मांगेगा उनसे <kess> और करवाएं विवाह बरियाई और से कहेंगे बरियाई माने जबरदस्ती बरियाई मने जबरदस्ती फिर उनको जबरदस्ती विवाह उनका करा दे। को दिवार उनका दिवार देंगे मन उनको घेर धार के जबरदस्ती इनका विवाह करा देंगे फिर पार्वती विवाह तो होने है व्यवस्था भगवान ने उसी प्रकार से करी दी है अब बस उसको बीच में जो विलंब है बीच में व्यवधान पड़ रहा है उस तो व्यवधान को फिर दूर करेंगे विवाह कराएंगे दोनों का और यही मेरी भलाई देवी तो हो कहते बस यही कुपाय है ये शंकर जी का विवाह होगा तब इनसे पुत्र उत्पन्न होगा फिर तभी तारक को मारेगा इसी प्रकार के देवताओं का हित होगा नहीं तो और कोई नहीं तो मत ये नींद सबको ही कहते हैं सबका यही मत है सबने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक अब देखो ये कथा तो कथा चलती है लेकिन सब लोग जानते हैं कि ये सब कथाएं जो है कथाएं हैं चाहे रामचरित की भी कथा है चाहे जितना ये इतिहास हो लेकिन इसके रचना कारण इसको प्रतीकात्मा भी बना करके रखा ऐसे वर्णन किया है कि ये सब हमारे अंदर प्रतीक हैं। ये कामना जो ये है इसके लिए एक देवता बना दिया कामदेव क्या है ये कामनाओं का प्रतीक है अब ये यही बीत भले ही देवहित हो इ, अब हमारे अंदर भी आंतरिक जगत में देवता भी है और निशाचर भी है दोनों तरफ की सेनाएं जैसे कौरव सेना पांडव सेना जैसे एक तरफ भगवान राम की सेना और दूसरी तरफ रावण की सेना किसी प्रकार से हमारे अंदर दोनों हैं और दोनों में युद्ध चला करता है किसी किसी के व्यक्तित्व तो में ये निशाक्षर जीत जाते हैं और देवताओं को घरा देते हैं तब क्या हो जाता है तब उसके अंदर फिर काम को मद मच्छर छल प्रखंड पाखंड दम्भ इत्यादि उसके जीवन में सब जाते हैं और तो वही सब देखने में आते हैं वो दूसरे को पीड़ा पहुंचा देगा हानि पहुंचा सामान छीन लेगा चोरी कर लेगा क्लेस पहुँचाएगा मर्डर कर देगा ये सब क्या है ये उसके अंदर निशाचरी प्रवृत्ति प्रबल हो गई है और उसके अंदर जो देवताओं के द्वारा पक्ष है वो देवता है मुख्य बात तो ये और देवता अगर जीत गए तो क्या हो ये जितने निशाचर है काम क्रोधा निशाचर इन सबको जो ये मार दो इनका सब सबको विध्वंस करने देवता को और देवताओं का राज्य हो जाए देवता क्या है उदारता क्षमा दया करना प्रेम पुरुषार्थ सत्यता अहिंसा ये सब जितने जो है ये है ये साप्तिक गुण है या इनको कहना चाहिए कि देवी गुण है दैवी संपत्ति है इनका सबका विकास हो जाए व्यक्ति तो ये सब दैवी संपत्ति और आश्चरी संपत्ति ये दोनों प्रकार के अपने अंदर है दोनों का दंड चलता रहता <coughs> अब ये कैसे का कैसे हो कैसे मारे मरे उसके लिए बात ये बताते हैं उसके प्रसंग के रूप में कि शंकर जी का पुत्र होने के माने अब कोई व्यक्ति शंकर जी की आराधना करे और शंकर जी की आराधना करते करते उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न होती <coughs> के छ से रहे आगे चल करके देखेंगे कार्तिके पैदा होते हैं शंकर जी से तो उनके छह स्वामी कार्तिकेय जैसे गणेश जी का सिर है उसमें हाथी की सुन्द लगी हुई है हाथी का सिर है ऐसी कार्तिके जो है उनके सिर के ऊपर चार सिर हैं तो कार्तिकेय के छह सिर हैं <kuh> ब्रह्मा जी के चार मुख जो मुख्य चार सिर हैं वो चार वेदों के प्रतीक हैं और कार्तिकेय के जो छह मुख है छह शास्त्रों के प्रतीक है अगर कोई चाहे कि हमारे अंदर बैठे हुए निशाचरों का धंस हो बद हो तो चाहे तो वो ब्रह्मा जी के चार मुख के अंदर पैदा हो तब वो मरे निशाचर और चाहे कार्तिकेय की तरह से छह छास्त्रों में से कोई शास्त्र या कोई छह छास्त्र किसी के अंदर उनका ज्ञान उत्पन्न हो तब वो मरे और शंकर जी स्वयं ज्ञान स्वरूप है वेदांत के अधिष्ठात्र देवता है वो शंकर जी तो उनके ज्ञान स्वरूप शंकर जी से जब शास्त्र का ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त हो तब ये सब उसको व्यक्ति को समझ में आए हमारे अंदर क्या क्या व्यवस्था है क्या आत्मा क्या परमात्मा क्या शरीर क्या जीव क्या मनोविकार हैं क्या स्तम गुण है क्या रजो गुण है, है क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयां हैं ये सब व्यक्ति को अपने अंदर दिखाई दे तब फिर वो प्रयास करे पुरुषार्थ करे परमात्मा भी उसकी सहायता करे तब उसके आखिरी स्वभाव <स्थिवस्> उसका नष्ट हो और उसका देवी संपत्ति में उसकी प्रधानता आवे और फिर उसका विजय प्राप्त हो उसको तब आध्यात्मिक जीवन और शांतिमय और आनंदमय जीवन उसका बने अब इसी तरह इस प्रकार ऐसी शंकर भी क्या है अरे ये उनके उनसे उत्पन्न हुए ये छह सिर वाले सुर क्या है इनकी किनकी क्या कथा चल रही है ये बस इस प्रकार से कहते हैं, सब कहते हैं यही भले ही देवहित हो मतलीक सब हो सब देवताओं ने कहा कि आप तो भगवान ब्रह्मा जी है हम सब क्या आप पिता हो आपने जो कुछ बात बताई बिल्कुल ठीक है ऐसा ही हम करेंगे शंकर जी के समाधि भंग करके हम उपाय करेंगे बाकी आप हमारी रक्षा करने को उपाय करना कीन बस उसी के बाद ही क्या हो जाता है कि देवता लोग उपाय करने लगते हैं और देवताओं ने आवाहन किया जितने देवता लोग थे इंद्रादी देवता उन सब देवताओं ने कामदेव को बुलाया बता दिया वैसे उसको पहले बुलाया तो कामदेव भी आया उनके पास तब तो उन्होंने कामदेव ने पूछा इंद्र से की कहे क्या आज्ञा है महाराज हमें किस लिए याद किया गया क्यों बुलाया गया तब उन्होंने चूंकि उनसे कामदेव से काम लेना था इसलिए इंद्रादी जो कि उनके स्वामी थे उन्होंने भी इंद्र के उनके कामदेव की प्रार्थना की स्तुति की स्तुति की मैंने प्रशंसा की उनके गुणों का बखान किया अरे भाई तुम्हारा क्या कहना है तुम तो बड़े ही शक्तिशाली हो तुमने तो तीनों लोगों के विजय कर रखी है परमात्मा के बात बाद तो तुम्हें ऐसे हो जो सारे तीनों लोगों में विश्व विजय किए हुए तुमसे कोई नहीं हो सकता। सब देवता दानों जितने मनुष्य तुम्हारे कब्जे में सबकी चोटी तुम्हारे हाथ में ऐसे करके उसकी बड़ी प्रशंसा की तो काम देव फूल को कु हो गया उसने कहा कि हाँ ऐसे तो हम जब उसकी प्रशंसा करो तो प्रसन्न हो गया वो भी तो स्वर्ण सरन, अस्तु स्वर्ण की अति हेतु प्रगति विषमान झक केतु और अब देखो ये सब उसके जो पर्यायवाची शब्द है अति जो है उसी के लिए कहा गया उसी के लिए और कहते हैं विषम बान इसको विषम बान भी कहते हैं और झक केतु इसे झककेत भी कहते हैं झक के मैंने मछली है और केतु -के के मैंने पता था अब भाई ये एक बड़ा भारी सैनिक है इसके पास बड़ी बल है इसकी बड़ी सेना इसके पास है और जब सैनिक कोई होता, तो होता, तो होता है सेनापति तो होता है उसके पास झंडा होता है और झंडे का कोई निशान होता है तो इस कामदेव उपादी झंडा इसका निशान क्या है या इसका निशान है मछली मछली क्यों निशान है कि मछली जितनी चंचल होती है कोई प्राणी इतना चंचल नहीं है इसमें कामदेव का जो है वो एक लक्षण चंचलता भी है चंचलता के माने बताओ मन से ज्यादा चंचल क्या है? है आप कुछ नहीं बता सकते अब यही कह सकते मन सबसे ज्यादा चंचल है तो उस मन की चंचलता का प्रतीक क्या हो सकता है तो कहा कि मछली हो सकती <सलीग> है बस मछली को झंडा बना दिया गया उसमें झंडे में मछली का चिन्ह बना दिया गया अब ये तो झटके तो इसलिए कि ये काम जो है वो मन को चंचल बनाने वाला है अब कोई कहे हमारा मन बड़ा चंचल है एकाग्र नहीं होता शांत नहीं होता तो कोई बता देंगे बहुत क्यों चंचल है हाँ? सब समझ में आ गया अपने आप की कामनाएं उत्पन्न होती मन में इसलिए चंचल चें चंचल चंचलता जितनी वो काम किए अगर मन में कामना न हो जिस काम मन हो तो कहे की चंचलता अगर कोई व्यक्ति अपने मन को शांत बनाना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए कामना का त्याग कर लेने क्या कामना नहीं होगी तो कहती चंचलता का होगी कागर अपने आप हो जाए दिए जो देखो ये यह सब यही से ये यह शब्द जो दिए हुए हैं <क्युणे> ये सब इसीलिए दिए हुए हैं विषम बान इस कामदेव को विषम बान भी कहते हैं विषम बान के माने है पंचमान विषम सम और विषम दो संख्याएं होती हैं तो दो चार ये तो समख्याएं है, है और एक तीन पांच ये विषम संख्या है पांच संख्या जो वो भी विषम संख्या इसलिए इसको विषम बान कहते हैं मैंने पंच पंचबाण भी कहते हैं दूसरे सीधे सीधे इसका विषम का सीधा सरल अर्थ बता कर दो तो सरल अर्थ में हो गया पंच पंचबाण पंच बाण के मैने कामदेव के पास पांच पांच तीर हैं एक धनुष है मन रूपी धनुष पर पांच बाण चलते हैं इसके पांच बाण कौन से हैं इसके है आप जाब जानते हो कि पांच इंद्रिया है हां? ये पांच इंद्रिया जो है ये स्रोत त्वक ने घे पांच इंद्रिया है इन पांच इंद्रियों के पांच विषय तो मन में बात करता हुआ ये काम इन पांच इंद्रियों के द्वारा पांच विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और ये पांचों बाण व्यक्ति के अंदर हृदय में वृद्ध हो करके उसको घायल करते रहते हैं और अशांत करते रहते हैं तैतृय उपनिषद में कहा गया है कि देखो जब तक की व्यक्ति के मन में कोई कामना रहेगी तब तक ये कामना उसके हृदय को घायल करती रहेगी घायल करने के लिए तो कोई नौगा चीज चाहिए कोई अस्त्र शस्त्र चाहिए तो ये काम के जो पांच बाण हैं, वो हृदय में चूहते रहते हैं और हृदय को घायल करते रहते हैं और जब तक हृदय घायल रहेगा तब तक कोई व्यक्ति सुखी रहेगा कभी सुखी नहीं हो सकता और फिर तैकृपन बता दिया कि श्लोक की तो बात है क्या कोई गंधर्व लोग पहुंच जाए तथा लोग पहुंच जाए तो वहां पर भी वो घायल ही रहता है उसकी कामनाएं समाप्त नहीं होती इस मनुष्य शरीर में रह करके संसार के, के विषयों की कामना से तो भय रहता है गंधर्व लोक में पहुंच करके उसकी कामनाएं समाप्त नहीं रहती होती है उसे सौ गुना सुख मनुष्य से प्राप्त हो जाता है तो भी उसकी कामनाएं है रहती हैं। है पितृलोक तो में पहुंच जाता है उसकी सौ और सुख प्राप्त हो जाते हैं काम प्राप्त भोग प्राप्त हो जाते हैं लेकिन कामनाएं उसकी फिर ही रहती है वो फिर देवलोक में पहुंच जाता है इंद्र का पद प्राप्त कर लेता है ब्रह्मां का पद प्राप्त कर लेता है तो उसकी कामनाएं बनी ही रहती हैं, कामनाएं नष्ट नहीं होती और उसका हृदय घायल बना ही रहता है फिर अंत में कहते हैं जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई परमात्मा पूर्ण है पूर्णता के माने वहां पर जहां पूर्ण है वहाँ अपूर्णता नहीं है जहां अपूर्णता नहीं है वहां कामना नहीं है जहाँ कामना नहीं है वहाँ वो कामना उसके हृदय को घायल नहीं कर सकती ये विधान है ये सबका सब थ्योरी है लॉजिक भी इसके पीछे है कि कामना कहाँ समाप्त होगी जब पूर्णता का भाव आएगा जब तक नहीं करता तब तक, तक कामना से छू नहीं सकता अभाव लगता रहेगा तो अभावना पूरा हो जाए ये पूरी हो जाए ये कमी भी पूरी हो जाए जा। जा। इसी को कामना कहते हैं तो ये बस उसकी कामना इस प्रकार से होती रहेगी तो ये पांच पांच प्रकार के शब्द के रूप में विषयों के मन सुंदर मधुर ध्वन सुनाई पड़े स्पर्श में मधुर को मश प्राप्त हो इसी प्रकार से नेत्रों से सुवंद्ध सुंदर दिखाई दे ये वहां से मधुर और उत्पादि वस्तुएं खाने को मिले नासिका से सुगंध सुंदर सुगंध प्राप्त हो इस प्रकार की जो ये पांच कामनाएं हैं ये पांच मान है इसलिए इस प्रसंग में कामना कितनी दुर्घर्ष है कितनी शक्तिशाली है ये भी जानना चाहिए इसका रूप क्या है ये भी समझना चाहिए इससे हानि क्या है ये भी समझना चाहिए इससे छुटकारा कैसे हो यह भी समझना चाहिए ये इस प्रकार ये जो प्रसंग है शंकर का यहाँ प्रसंग में जो कथा आगे बढ़ती है और फिर वो काम जाता है शंकर के पास तो ये इस प्रसंग में ये सब बातें कामना के संबंध में जो जीवन का जो मुख्य हमारे मनुष्य जीवन का या समस्त प्राणियों के जीवन की जो मुख्य समस्या है उस समस्या का निदान या रोग जो है वो इसमें उसका वर्णन है और रोग कैसे दूर होगा उसका भी वर्णन इस प्रसंग में है तो इसलिए कहते हैं ईश्वरों ने कही विपत्ति सब और शनि मन की विचार देवताओं ने सब बता दिया कि हमारी ये विपत्ति है तारक को बहुत प्रसन्न करा है शंकर जी का विवाह होना चाहिए जब विवाह हो कृत उत्पन्न हो तभी हमारा